मुस्कुराते रहो वेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रंगीन में खिलौनों का चहा हंसी की फुहार खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पना का अंगोल बनना कभी रा जा, कभी रानी का खेर कभी रथ का घर कभी कोने में में सीखने की ललक सवालों की छड़ी बाल संसार प्यारा खड़ी नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर यानी बाल संसार पर जी हाँ बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं मुस्कुराते हैं और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है तो आइए आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बाल संसार इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है अजय शुक्ला जी एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर या जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है चाहे पहली क्लास में हो दूसरी क्लास में हो या इवन आजकल तो किंदर के जी है ना ये सारी चीज़ें भी चलती हैं तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम इन्जॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा अजय जी बहुत बहुत स्वागत है बान संसार इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद बुरहदेणी भाई जी कैसे हैं आप आ, बिल्कुल कुशल मंगल आनंदपूर्वक हूं बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं तो ऐसा क्यों आपने सोचा बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको आ, बहुत <laughs> अच्छी <laughs> विषय वस्तु है और चूँकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मन काफ़ी संजीदगी भरी होती है सनचेतना से युक्त होती है चिंतनशील होती है तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं हु, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मेच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं थोड़ा सा उनको संकोच होता है और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं नहीं। नहीं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है वो मेचोरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है एडल्ट ईगो हो सकता है तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलकर जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं तो खुश होते भिल्कुण। हैं की काशी हमारा जीवन होता है और हमारा था भी पहले जीवन <laughs> जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं बाल संसार के बारे में बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है आ ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप हैं, मासूमियत है उनमें कोमलता है उनमें शीतलता है लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जा रहे हैं तो ये इसको कैसे हम लोग समझें बहुत अच्छी बात आपने कहा और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें उनको स्नेह प्यार दें और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बाल मन तो कहीं गुम हो गया है कुछ मेच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है और वो मेच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं उदाहरण के लिए आ, मैं एक बात रखूं कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूं और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में आ, क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है हुँ, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में तो बच्चे ने एकदम झुंझुलाते हुए कहा पिताजी ये बॉल है अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूं तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है आ, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूं उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप तो कहते हैं कि हो जाने दें इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है अच्छा, लेकिन हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी तो वो हार की फीलिंग करेगा तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा तो भी इस भी। मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है इसको एकदम डिनाई मत करिए इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं हैं अनजाने में हो रहा है आपसे आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है जो स्नेह है प्यार है उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो जी तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से सरलता हाँ, से जुड़े हाँ, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह की भावनाओं को अगर हम लोग समझें तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है मासूमियत की ज़रूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप उसे डांट ड बाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी जो जिज्ञासा थी वो शायद मर ना जाए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है और आइये आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा की तरफ आप वन एफएम पर बाल संसार खुद मन जाए, जाए, फिर हम जोली बन झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे जो सच्चा है जू जूस की उम्र बढ़े मन पर झूठ कमेल प्यारे बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिला मन का गुलशन का सुनते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा आपने सुना बच्चे मन के सच्चे हैं तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे है ना तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा अजय जी फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है तो ये इसकी भावनाएँ क्या है ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स वही भावनाओं के साथ में खेलना अपने भावों को सहज करना सरल करना आसान हो जाता है क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे सारी जगकी आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार कई बार हमारा मन खेल उठता है हमें लगता है कि नहीं जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है तो ये जो निष्पक्षता है सच्चाई से युक्त जो बात है यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज़ में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी थी भी है भी और भविष्य में भी रहेगी तो वो जो ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है निस्वार्थता की जो फीलिंग है उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए घुल मिल जाना चाहिए खेलना चाहिए या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है बच्चों का जीवन है ये जो नवजीवन है और नव जो कलियां हमारे साथ में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए आ, बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें आप क्या सोचते हैं बड़ी अच्छी आ, पहल आप करते हैं किन्हीं प्रश्नों के माध्यम से और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि नीग, नीग, नीग, आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा आरती हैं उदम करते हैं मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मेच्योरिटी की छिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूँ तो कहते हैं नहीं हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी सरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि एक वैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर भावनाओं को लेकर और यह बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज से आपके माता पिता को कष्ट होता है और जब उनको रियलाइज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं बचाएंगे सोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छन जाएगा तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें हाँ उसमें यह है कि उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि कैसे आ, और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है इस पर ज़रूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे भी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे आ, खेल से या हमारे उधम से माता पिता या पड़ोसी बहुत पीड़ा हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं उनके साथ खेलने जा सकते हैं उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विहोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं तो यह हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो प्लान कर जाए वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट रह जाता है और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पा रहा तो क्या किया जाए क्या टेक्निक है आ, बहुत अच्छी बात है देखिए हमारे पास में जो विकल्प हैं क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हम हमारे पास में संकल्प क्या क्या हैं और विकल्प क्या क्या हैं लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ शुभ और पवित्र होना चाहिए तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बालमन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बीच में एक समान्तर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है और धीरे धीरे जब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आप, आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का अपनी भावनाओं को साझा करने का और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिल के और बड़े आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनाशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे जब उसका मन आ, सुनने के काबिल हो वो शांत हो रिसीवर के रूप में आपके सामने है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर होगा बहुत अच्छी बात आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में हाँ बहुत अच्छी बात है ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच संवाद स्थापित करने में या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं न कहीं वो सहभागी बन जाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अजय जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहाँ पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझें और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत शांति सुनते रहो रहो बच तो भगवान होते हैं भ बच